महा वैज्ञानिक जब मैरी होश में आई तो उसकी दोस्त ने उससे पूछा तुम्हें खाना खाइए कितने दिन हो गए तुम बेवकूफ लड़की हो तुम यह भी नहीं समझती कि अगर तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखोगी तो शोध नहीं कर पाओगी केवल एक स्वस्थ शरीर तुम्हारे दिमाग से काम करवा सकता है हाँ मैंने सबक सीख लिया है मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बहन के घर वापस चली जाऊं उसकी बहन ने उसका स्वागत दिल खोलकर किया स्वादुष्ट भोजन करते हुए मैरी ने कहा, वाह, कितना अच्छा है, मुझे ऐसा खाना खाये हुए बहुत दिन हो गए हैं, पति और माँ विश्वविद्यालय में मैरी का काम जारी रहा उसे किताबों प्रयोगशाला और से प्यार था। वह बहुत कुछ सीखना चाहती थी। जब उसने वैज्ञानिक की उपाधि प्राप्त करने के लिए परीक्षा दी तो वह आसानी से उत्तीर्ण हो गई वास्तव में वह विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी आह मैं कितनी खुश हूं सारा कठिन परिश्रम काम तो आया उसने सोचा और उसे पता था कि उसे सारी जिंदगी कठिन काम करना पड़ेगा क्योंकि चाहे कितना भी पता क्यों ना हो फिर भी नई बातें सीखने को होंगी ज्ञान कभी खत्म होने वाला नहीं है यह उसकी इच्छा पर था कि या तो वह मेहनत करके कुछ खोज करे या घर बैठकर आराम करे उसने कठिन काम करने की ठाने क्योंकि इसी के द्वारा जो कुछ भी वह जानती थी उसे दुनिया को दे सकती थी और बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा सकते थे एक दिन ऐसा हुआ कि उसको अपने एक दोस्त के घर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया वह भी वैज्ञानिक था उसका नाम कॉल्स की था वहाँ पर वह कॉस्की के एक दोस्त से मिली जिसका नाम था पियर क्यूरी वह एक होशियार चिकित्सक था पियर अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके पास विवाहित जीवन के लिए बिल्कुल समय नहीं था और ना ही इसमें उसकी रुचि ही थी उन दिनों बहुत सी महिलाएं ज़्यादा पढ़ी की नहीं होती थी। और पियर को लगता था कि अगर वह शादी करेगा तो उसका वक्त ऐसी महिला के साथ गुजरेगा जो कि उसके काम में हिस्सा नहीं ले सकेगी परंतु मैरी से मिलने पर उसने सोचा यह वास्तव में एक दिलचस्प महिला है यह देखने में अच्छी है और इसके दिमाग भी है इससे भौतिकी और गणित के सवालों के बारे में बात करना रोचक रहेगा